वहां खड़े लोगों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया वहां मौजूद नर्स जिया को देखकर जल भुन उठी जिया को इतना स्मार्ट और सुंदर लड़का प्रपोज कर रहा था ये बात उनके गले से उतरी नहीं रही थी लेकिन जिया को अभी भी काफी कंफ्यूजन थी उसे काफी बुरा फील हो रहा था ये उसके चेहरे को देख साफ पता किया जा सकता था रोहित ऐसा नहीं है कुछ भी प्लीज तुम यहां तमाशा मत करो मैं अभी तुम्हें ढंग से जानती भी नहीं हूं और और तुम भी मुझे अभी ढंग से नहीं जानते हो मैं जानता हूं तुम्हें। तुम जिया हो और यहाँ नर्स हो और रही बात मेरी तो मैं अग्रवाल कॉर्पोरेशन के मालिक रमाकांत अग्रवाल का बेटा रोहित अग्रवाल हूँ रोहित का परिचय सुन मौजूद सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा रमाकांत अग्रवाल शहर के बड़े व्यापारियों में से एक है यहां तक उनका व्यापार पूरे देश में फैला हुआ है सभी को जिया की अच्छी किस्मत से जलन हो रही थी लेकिन जिया कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था अरे मेरा मतलब हम दोनों पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते हैं जिया ने जवाब दिया उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि रोहित कितना अमीर है और उसे कितना पसंद करता है उधर विक्रांत दूर से ही खड़े होकर सारा माजरा समझने की कोशिश कर रहा था चलो अच्छा हुआ मैं आज अपनी जिया से मिलने आ गया वरना ये लौंडा जिया को मेरे हाथों से छीन ले गया होता उस लड़के के साथ उसके दो तीन दोस्त भी आए हुए थे उन्हें देखकर विक्रांत ने अपने प्लान में थोड़ी चेंजिंग कर दी दरअसल विक्रांत अपने साथ उस ब्लाइंड और उसके तीन दोस्तों को यहां इसलिए लेकर आया हुआ था ताकि वो लोग जाकर जिया को परेशान करने की एक्टिंग करें और फिर विक्रांत हीरो की तरह एंट्री मारते हुए उन तीनों की पिटाई करके जिया को उनसे बचाए जिससे जिया की नज़र में विक्रांत की अच्छी इमेज बने लेकिन जब विक्रांत ने यहां पर देखा कि पहले से ही ये लड़का जिया को प्रपोज करने में लगा हुआ है तो उसने सोचा कि चलो अच्छा हुआ विलन तो पहले से ही यहाँ है अब इसी को टारगेट कर लेते हैं इसके दो तीन दोस्त भी यहाँ हैं। इन लोगों से मैं अकेले निपट भी नहीं पाऊंगा सो इस ब्लाइंड की मदद से मैं इन तीनों को सबक सिखा दूंगा वाह अब तो सब बिल्कुल ठीक हो गया कहा अभी तक विक्रांत पैसे देकर विलन ले आया था यहाँ पहले से ही विलन मौजूद है इसके बाद विक्रांत ने इशारे से उस ब्लाइंड को अपना नया प्लान बताने की कोशिश की लेकिन वो भी अलग किस्म के पागल थे उन्हें लगा कि विक्रांत उन्हें आगे बढ़ने का इशारा कर रहा है। विक्रांत का इशारा मिलते ही वो तेजी से भागने लग गए उन्हें इशारे से रोकने की कोशिश की लेकिन वो अपने के को ले इतने फोकस थे कि उन्होंने दोबारा विक्रांत की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं समझी वो सीधे दौड़ते हुए भीड़ को हटाते हुए मैदान में जाकर खड़े हो गए अचानक उनके भागने से वहाँ सन्नाटा छा गया कभी की नजर इन तीनों पर ही आकर गई यहाँ तक के रोहित का भी ध्यान जब जिया से हटकर इन पर ही आकर टिक गया। जिया जिया कौन है यहाँ उस ब्लाइंड से, से वो देखने में भी काफी अजीब से लग रहा था जिया के पास पहुंचते ही उसने चिल्लाते हुए कहा उस दिन वो आदमी तुम्हारा ही पर्स लेकर भागा था ना और फिर उसके पीछे एक दूसरा आदमी ऊँख से भाग रहा था विक्रांत ने अपना सिर पीट लिया अभी भी वो दूर खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब तक वो मंदबुद्धि अच्छा तो ऊँट की वजह से आपके चेहरे पर चोट लग गई है चलिए मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ अभी ड्रेसिंग का सामान ले आती हूँ नहीं उस ऊँट ने हमारे दुकान का बहुत नुकसान किया है उसका हरजाना तुमको भरना होगा समझी हमें हमारे पैसे चाहिए ब्लाइंड ने गुस्से में अजीब सी शकल बनाते हुए कहा वो जिया को डराने की भरसक कोशिश कर रहा था अपनी समझ से वो बेहतरीन एक्टिंग कर रहा था उसे पता था कि अब विक्रांत थोड़ी देर बाद आएगा और उसे पीटकर जिया को बचाने की एक्टिंग करेगा विक्रांत के मार के डर से अब वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था इसीलिए वो अपनी एक्टिंग में अब कोई कमी नहीं लाना चाहता था पैसे कौन से पैसे जिया ने थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए कहा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आज कैसा दिन है मेरा पहले तो ये लड़का ना जाने कहा पैसे मांगने वाले कहा रोहित, रोहित ने अपने बैग में से दो दो हजार के कुल बीस नोट निकाल कर उसके हाथ में रख दिए लो चालीस हजार है पूरे ठीक है ए भगवान, ये क्या हो रहा है विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया क्या सोचकर आया था और ये सब क्या हो रहा है सारा प्लान चौपट हो गया उधर इतने सारे पैसे हाथ में आने के बाद उस ब्लाइंड को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। अब तो उसके पास जिया को परेशान करने का कोई बहाना भी नहीं रह गया था एक बार तो उसका दिल किया कि ये सारे पैसे लेकर भाग जाऊं लेकिन फिर उसे विक्रांत के थप्पड़ की याद आ गई उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो फिर विक्रांत उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा पीट पीट कर उसे भूसा बना देगा इसलिए वो ब्लाइंड हाथ में पैसे लिए हुए आवाक खड़ा इधर उधर देखता रहा बीच बीच में उसकी नजर उन पैसों पर पड़ रही थी बिना मेहनत के चालीस हजार क्या हुआ कम है क्या अच्छा ये लो बैग में जितने हैं सब ले जाओ एक लाख है पूरे और अगर ये भी कम है तो मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवाता हूँ उस लड़के ने आगे आकर ब्लाइंड से कहा अब तो उस ब्लाइंड के पैर घबराहट में कांपने लगे उसके हाथ पैसों से भरे पड़े थे और उसके बाद भी आगे और पैसों के ऑफर भी मिल रहे थे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वहा आसपास खड़ी नर्स और हॉस्पिटल के दूसरे स्टाफ भी ये नजारा देखकर दंग रह गए थे उन्हें भी एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अपने हाथ में इतने सारे पैसे देखकर उस ब्लाइंड को चक्कर सा आने लग गया रोहित ने जब एक लाख रुपए तक का ऑफर दे दिया तो फिर उस ब्लाइंड के मन में क्या आया ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को